गीता तत्व चिंतन महाभारत और उसके रचयिता भारत में शास्त्रों में श्रुति और स्मृति ये दो प्रकार की शास्त्र परंपराएं हैं श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं और उस युग में वेदाध्ययन का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन नामों से प्रसिद्ध द्विज द्विजमात्र तक सीमित था शूद्र और स्त्रियों को वेदाध्यन के अधिकार से वंचित किया गया था फिर ऊपर युक्त तीन वर्णों के द्विजों में जिसका नियत समय में या विधिपूर्वक उपनयन संस्कार न हुआ हो उसे भी वेदाध्ययन के अधिकार से च्युत कर दिया जाता था इसका कारण यह बताया गया था कि यदि गूढ़ विद्या मंद संस्कार संपन्न व्यक्ति के पास पहुँचे तो विद्या के शिथिल हो जाने का भय बना रहता है यदि मंद जठराग्नि वाला पुरुष पचाने में कठिन चीज़ों को खा ले तो भले ही वे वस्तुएं अपने गुण में बड़ी पौष्टिक हों पर उस व्यक्ति को तो अधिक हानि ही पहुंचाएगी। इसी प्रकार यद्यपि वेद अत्यंत उदात्त और उन्नयनकारी शिक्षा प्रदान करते हैं पर संस्कारहीन व्यक्ति के हाथ में पढ़ने से उनमें विकृति पैदा हो जाएगी इस डर से उस युग में अधिकारी और अनधिकारी का विवेचन किया गया और एक सामान्य नियम के तौर पर स्त्री और शूद्रादि को वेद जैसे गंभीर विज्ञान के अध्ययन से वंचित कर दिया गया इस नियम के और जो भी गुण रहे हों पर इसका एक सबसे बड़ा दोष यह हुआ कि जनता का एक बहुत बड़ा समुदाय ज्ञान की प्राप्ति से वंचित हो गया यह बात भगवान व्यास के मन में हरदम खटकती रहती थी वे सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी थे वे समाज में क्रांति लाना चाहते थे पर उनकी क्रांति का मार्ग विस्वंसात्मक नहीं था उन्होंने समन्वय का बीच का मार्ग निकाला उन्होंने कहा ठीक है तुम श्रुतियों को शूद्रों और स्त्रियों के हाथों में नहीं देना चाहते तो मत दो मैं एक नए प्रकार का साहित्य रचूँगा उसमें श्रुतियों का वेदों का सारा सार आ जाएगा और उसमें मैं वेदों में वर्णित गूढ़ तत्वों को सरल बनाकर उपस्थित करूंगा इसे स्त्रियां, शुद्ध सभी लोग पढ़ ले सकेंगे और इस प्रकार उनमें भी शिक्षा का प्रसार हो सकेगा इस उद्देश्य से, से प्रेरित हो भगवान व्यास ने स्मृति शास्त्रों की परंपरा का शुभारंभ करते हुए महाभारत की रचना की क्योंकि वे गंभीर ज्ञान को सरल बनाकर समस्त वर्गों में उसका अधिकाधिक प्रसार करना चाहते थे तभी तो महाभारत में लिखा है स्त्री शुद्र ज्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुतिगोचरा इति भारत माख्यानम कृपया मुनिना कृतम अर्थात स्त्री शुद्र और विधिपूर्वक उपनयन संस्कार से शून्य द्विज लोग वेदों को पढ़ सुन नहीं सकते इसलिए व्यास मुनि ने कृपा कर महाभारत की रचना की है इसी भावना से प्रेरित हो महामना वेदव्यास ने श्री भगवान की वाणी इस भगवत गीता को भी स्मृति का रूप ही प्रदान किया जिससे उसका लाभ सर्व सामान्य जनता को मिल सके यही कारण है कि गीता में जहाँ जहाँ उपनिषदों के श्लोक आए हैं वहाँ व्यास जी ने उन श्लोकों को किंचित परिवर्तित कर दिया है जिससे उनका श्रुति रूप कायम रह सके और वेद अनधिकारी को भी उनका लाभ मिल सके यह भगवान व्यास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था जिसकी भारतीय इतिहास में तुलना दुर्लभ है